शिव शिवपुराण रुद्र संता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद तुम्हारी इस बात को सुन और सत्य मानकर मेना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती यह सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगे नारद उस समय मन ही मन दुखी हो हिमवान ने तुमसे कहा मुने उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूँ मुने तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो हिमवान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा नारद बोले गिरिराज तुम स्नेह पूर्वक सुनो मेरी बात सच्ची है वह झूठ नहीं होगी हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती असह शैल प्रबर इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा इसमें संशय नहीं परंतु इस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है उसे प्रेमपूर्वक सुनो उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा मैंने जैसे वर का निरूपण किया है वैसे ही भगवान शंकर हैं वे सर्व समर्थ हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं उनमें समस्त कुल लक्षण सद्गुणों के समान हो जाएंगे समर्थ पुरुष में कोई दोष भी हो तो वह उसे दुख नहीं देता असमर्थ के लिए ही वह दुखदायक होता है इस विषय में सूर्य अग्नि और गंगा का दृष्टान्त सामने रखना चाहिए इसलिए तुम विवेकपूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो भगवान शिव सबके ईश्वर सेव्य निर्विकार सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे इसमें संशय नहीं है विशेषतः वे तपस्या से भस्म हो जाते हैं यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ हैं वे इंद्र के व्रद्र का भी विनाश कर सकते हैं ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होंगी वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेंगी क्योंकि यह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और वे भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है वैसा उच्च कोटि का प्रेम न तो किसी का हुआ है न इस समय है और न आगे होगा गिरश्रेष्ठ इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं उनके जो जो काम नष्ट प्राय हो गए हैं उन सब का इनके द्वारा पुनः उज्जीवन या उद्धार होगा अध्यराज आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर हर्ष नारिश्वर होंगे इन दोनों का पुनः हर्ष पूर्वक मिलन होगा आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेंगी उनका अर्धांग बन जाएंगे गिरश्रेष्ठ तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए यह देवताओं का गुप्त रहस्य है इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए